ओम ज्ञान सेरंध्य ज्ञानंजन शलाक चक्षुर्मित ये थम श्रीगुरव हरे कृष्ण हम श्री श्री, श्री, श्री चैतन्यचारीमृत्ली सरग अध्याय से पाठ करेंगे ये श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नृत्य जगना भगवान के यासात्रे मुस्का भागना है साजीयाकृश्य चैतन्य शिव गए नाथया ये नासी जगता जगना विस्म श्री कृष्ण चीचंद महाप्रभु जो भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य किया नमस्कार करता हूँ उनका नृत्य देखने से जगन्नाथ भी विस्मित हो गए हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय देश चंद्र जय गौ भक्त वृंद जय श्रोत गण सुनो खरी एक मन रथ जात्र नृत्य खबोर परम मोहन सुनो मन एक करके सब सुनो कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रथयात्र महोत्सव ने नृत्य किया परम मोहन श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन क्योंकि मदन तामदेव तो मोहित करते हैं लेकिन श्री चंद्र महाप्रभु मदन मोहन से और मोहन और मोहन करने वाले है क्योंकि जगन्नाथ को तो मोहित किया है मदन मोहन के मोहित किया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन राधा भाव से वलितम न्योमी कृष्ण स्वरूप तो, राधा जी की भावनायुक्त होकर चैतन्य महाप्रभु मदन मोहन मोहिनी रूप में हैं राधा रानी का एक नाम मदन मोहन मोहनी जो मदन को मोहित करते हैं उसको मोहन करने वाली राजा रानी और वो राजा अभी श्री महापुरुष के रूप में जगन्थ के व्रत के आगे नाचन करेंगे तो एक्चुअली इस अध्याय में श्री चंद्रचर चंद्र श्री चंद्र महापुरुष के हृदय के आंचलिक भावना का वर्णन है इस यात्रा महोत्सव बहुत ही गंभीर है बाहिक दृष्टि में केवल एक प्रतिमा एक रथ के ऊपर चढ़ते है और फिर टाउन में यात्रा होती है लेकिन इस यात्रा इस महोत्सव का अर्थ बहुत बहुत बहुत ही गंभीर है इतना गंभीर है कि साधारण वैष्णव भी इसका गंभीरता नहीं समझते केवल जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में और इस गोया वैष्णव सिद्धांत में बहुत आया है ये सब समझ सकते हैं इसका वर्णन इस अध्याय में है लेकिन उसको समझना सरभ नहीं है कैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य याद राधा कि आंसरिक भावना प्रकट किया है और इस प्रकार से जगन्नाथ जो जगत के मालिक जगन्नाथ उनके मतलब चीतन महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के वक्श में आया है आज दिन महाप्रभु रात्रि योति धान रात्री गयल पाप स्नान तो मतलब हर दिन मतलब दिवस इस yeah. इसके पहले चौजन का वर्णन है कैसे चीतनी महाप्रभु रात्र का दिवस के एक दिन के पहले गुंडी चौ मंदिर पूरा साफ सफाई किया तो आज दिन मतलब अगले दिन मतलब आज का दिन रथयात्रा का दिवस महाप्रभु रात जो मतलब रात के अंत में जमु हो उठे और सभी प्रशासन के साथ का स्नान किया और तैयारी किए जगन्नाथ का दर्शन में उन्होंने खेलिए महाप्रभु बहुत बहुत बहुत ही उत्साहित है क्योंकि इतने दिन में जगन्नाथ दर्शन नहीं दिया है और जगन्नाथ मंदिर दं था तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ से विराह अनुभव करके बहुत निराशा थे।, थे, तो अभी महाप्रभु बहुत उत्साहित है अभी जगन्नाथ का दर्शन जो इतने दिन में नहीं मिला, अभी हम पुनर मिलेंगे फंडी बारे खोरे लो गमन जगन्नाथ जत्र खोलो छी सिंहसन पंड, पंडु विजय इसका मतलब और जगन्नाथ आपने मंदिर से निकाल जाते हैं। तो इतने दिन जैसे यहाँ पर पर्दा बंद था और जगन्नाथ किसी को दर्शन नहीं दिया है तो अभी जगन्नाथ बंदु विजय महोत्सव में सबको दर्शन देंगे इसका मतलब और आपने मंदिर से ये सब थोड़ी नहीं है अपने मंदिर से व्यक्त के ऊपर जाते हैं आपनी प्रताप जो लया पात्रगण महाप्रभु गण खड़े विजय दर्शन प्रचाप्रु जो महाराज जो तत्काल उद्घव के राजा थे ओडिशा का राजा जो सभी मंत्री और स्वगान लाके ये वस्तु की जैसे महाप्रभु श्रीकृष्ण से संजय और महाप्रभु के सब भक्तों पंडु विजय दर्शन कर सकते थे क्योंकि इतने धीर होती है कि यह दर्शन मिलना मुश्किल होते तो उस समय भी ऐसा होता था तो इसलिए पिताप महाराज सभी दिवस किए जैसे कि चेचानी महाप्रभु बिना ट्रष्ट थे वो पंडु विजय देख सकते थे अद्वैत चाय आदि सौंगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गैतन्य तो महाप्रभु और सभी फर्षकगण जिसमें अद्वैत प्रभु और नित्यानंद सबसे मुख्य थे आ, बहुत खुश होकर ईश्वर ईश्वरगमन को सगनाथ का मंदिर तो से आना देख रहे हैं बलिश्चय जय जागना जागनाथ विजय करे हता हती तो जागना का उठाना इतना आसान नहीं जागना का बहुत प्रचंड शरीर हमारे जागना भी काफी भारी है लेकिन थोड़ी जागना और बहुत बहुत बड़ा है तो उनको ले जाना तो कोई फाटला आदमी का काम नहीं है तो दलिश बहुत ठाक आदमी होना चाहिए तो वो जो जागरनाथ को लेके गया वो जायता बोलते हैं, है और इतने शक्ति मांगते जीना मत्स्य हथी जैसे भागो हाथी और जगन्नाथ विजय करते हाथी मतलब जगन्नाथ एक एक तो दूसरा मतलब चार पांच जाए एक साथ जगन्नाथ को पकड़ाते कथक चाहिए था खरे स्कंद अलंदन कथक जायता धरे श्री फदमा चरण और कोई कोई जायता जगन्नाथ का स्कते और कोई कोई उनके चरण थे उठे छह और जगन्नाथ के शरीर बंद करने के लिए वो दौड़ी मतलब सिल और ऐसे सब गए चूल सब हाथी स्थाने स्थाने एक चूल्हे हो चूल्हे थे, थे आने और रास्ते में मतलब वो जगर की बेदी से वो बहा व्रत थक जो बीच में सब ठाकिया चूल्हा की ठकेिया डाके हुए हैं क्योंकि जगरनाथ इतने भारी है तो जगह का उठाना है कि वो एक ठाकिया में रगने है और ठाकिया में यहां लाना है ऐसे hmm. वो पादा घात चूल्हे हई खंडा खंडा, चूला शब्द उड़ी जाए शब्द हई तो चंद और जब जगरनाथ ठाकिया में लगने है तो जाए है और विश्व जैसे आवाज होते हैं सोचते है विशंबर जगन्नाथ के छाई थे थारे आपा निचाई छे खड़े थे बिहारे तो जगन्नाथ सब कुछ नियंत्रण करते हैं तो के कौन जगन्नाथ चला ना सक चला सकते तो जा, तो आपनी इच्छा से जाते हैं लेकिन का सेवा चाहिए उनको ले जाना लेकिन वास्तव जगन्नाथ के जगन्नाथ को ले ला सकते आप ही इच्छा से जाते हैं महाप्रभु मनी माँ मनीमा खड़े धनी नाना बागोला ना सुनी चेतन्य महाप्रभु यही सब देख जैसे मणिमा मणिमा बहुत मणिमा मतलब उत्थव भाषण है जैसे महात्मा वरिष्ठजन लेकिन इतना बाद्य मतलब क्या जाओन गंग इतना अवश्य कई चेतन्य महाप्रभु की चेतन्य जगन की बिना कोई दूसरी नहीं सुन सब महाप्रभु खरे सेवन सब प्रताप रुद्र खरे सेवन सुवर्ण मार्जनी लय खरे प्रताप रुद्र महाराज एक सोना झाड़ू लगे राष्ट्र जो रथ के सामने उसको मार्जन किया तो हमारे भी अंत है सोना असली सोना नहीं है चारों है तो प्रताप रुद्र महाराज के अनुसार हम भी करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो प्रताप रुद्र महाराज तो ओड़ीसा का राजा थे और राजा तो सब राजा की सेवा करते हैं लेकिन प्रजापुर महाराज जगन्नाथ के भक्त थे और उनकी भावना थी कि मैं राजा नहीं हूं मैं जगन्नाथ का शूद्र सेवक हूं तो ऐसी भावना प्रकट करने के लिए तो जगन्नाथ के लिए ऐसे विनम्र सेवक किए छे फंड चने छुच्छ सेवा कर बसी राज सिंहास ने और नंदन जल है और ऐसे जगन के लिए ये सब राष्ट्र और सब वटावरण सब सुंदर बनाए हैं और ये सेवा करके वापस राज सिंहासन पर बैठ गए हैं प्रताप जी महाराज उत्तम है राजा कर तुच्छ सेवन अतय जगन्नाथ है कृपा भजन तो मानव समाज में राजा उत्तम है फिर भी सेवा करते हैं और इसलिए जगन्नाथ की कृपा मिल गए हैं महा महाप्रभु शो कपाई लो शे सेवा देखी थे महाप्रभु कृपा हो लो शे सेवा हो और चैतन्य महाप्रभु भी प्रताप रुद्र महाराज की नम्र से रजटने से बहुत ही संतुष्ट है एक्चुअली क्या हो इसके पहले तो प्रताप रुद्र महाराज बारम्बा चैतन्य महाप्रभु के पार्श्व ज्ञान से विनती की मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ लेकिन महाप्रभु बारम्बा ना बोलते कि मैं हूं, तो कैसे संज संगाती करूंगा मेरे लिए निश तो अभी चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप की सेवा देखने से बहुत संतुष्ट हुए तो इस प्रकार प्रताप प्रभु महाराज जगन्नाथ की विनम्र सेवा करने से महाप्रभु की कृपा मिल गए हैं रथ है शाह लोग चमकता नवा है व्रथ शू मेरू आका तो रथ कितना आभ रंग सभी डेकोरेशन का तो सब लोग इसको देखने तो चमक तो हो नवा हिममय जैसे शास्त्र में एक बांगन है कि हिमालय में एक हिम पर्वत है तो वो रात जैसे सुमेरु हिमयी सुमेरु स्वर्ण सुमेरु वैसे तो श्रील श्री चनी चौथा में ठीक है लेके देखे कि लंदन भारतीय में तो वो रात इतना सुंदर था कि और सभी न्यूज़पेपर में भी ऐसा मंत्री जगन्नाथ था रात इतने सुंदर है शतः शतः शतः सुचाम पताका छो आ निर्मा तो रात पर शक्त शक्त मतलब सौ सौ शु अनेक चाम जाड़पन आईना फटा और ऊपर चांद मतलब ख्या जो है बहुत ही सुंदर घाग <laughs> बाजे घंटा खनेत नाना चित्र पत्र वस्त्र रथ विभूषित तो रथ भूषण स्पा वर्णित है घाघर क्या बोलते हिंदी में मेंंठ नहीं घंटा भी है और चित्र पत्र मतलब छिप्त वस्त्र मतलब दूसरे दूसरे रंग के सिल्क ऐसे अनेक पर रथ रथ चढ़े सुभद्र हलधर जो जगन्नाथ अपना रथ ऊपर गए है और, और हलधर बलराम आप ना आपना, आपना रात उठ उठ गया है और लदादी आज हम एक रात कर जगन्नाथ बाला भाद्रा और सुभाद्रा देखेंगे लेकिन एक्चुअल सिस्टम है जगन्नाथ के लिए एक रात सुभाद्रा के लिए एक और बाला राम के लिए एक भाषा तो है यहाँ पर भी भविष्य में हम वैसे ही करेंगे पंचदश दिन ईश महाली लय तार संगी क्रीड़क निवृत्त तो दिन में इसके पाले पंद्रह दिन ईशा जगन्नाथ महालक्ष्मी के साथ क्रीड़ कह मतलब लीला किया निवृत्त बसे मतलब किसी को दूसरे दर्शन नहीं दिया चाहमति लय भक्ति सुख देते दीते बाहिर हो बह कर तो जगन्नाथ महालक्ष्मी से अनुमति मिल के बाहर आया है भक्तों को सुख देने के लिए और व्रथ के ऊपर बाहिर बाहर आया है और लीला के लिए आए हैं सूक्ष्म श्वेत बालो फतेन्दावन जो तो ये है। ओ, वो सभी जाएगा जगन्नाथ के सामने सूक्ष्म शीत बालो तो सब सफेद वेटी बहुत छोटे छोटे फुलिन है श्रम जैसे यमुना की फुलिन में दुई दी के वृंदावन रथे चले जगन्नाथ करोगी पास देखी चले आनंदित मन तो जगन्नाथ यात्रा शुरू किए हैं और जो दिशा में देखने जगनाथ बहुत आनंदित हुए हैं। है गौरव रथने खरे या आनंद खनिशी चले रथ खे चले मंदा। जो तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों वो राशि ठहनते रा, हैं और कभी ग़, कभी कभी जगन्नाथ शीघ्र से चल गए है और कभी कभी स्लो मंद चल गए घने रहे ठाने हो न चले ईश्वर से चले न चले ठारो बले और कभी कभी जगरनाथ रुक गए हैं। और सभी भक्तों बहुत प्रयास करके भी जागरनाथ को चला नहीं सकते थे क्योंकि ईश्वर जगन्नाथ ईश्वर है और आपनी इच्छा से जाते हैं और कोई जगन्नाथ को चला नहीं सकते आपनी इच्छा से जाते हैं सबे महाप्रभु सब लोय भक्तगण स्व हाथ से पढ़ आए चंदन जो तो एक बार जब जगन्नाथ रुक गए हैं तो चेच महाप्रभु सभी भक्तों लेके आपने हाथ से सबको माला दिया और चंदन परमानंद परमानंदोरे भारती भ्रामानंद श्रीहस्ते चंदन पाया पायानंद तो परमानंद भ्रमानंद भारतीय महाप्रभु के आसर्गण में दो जो तो बहुत आनंदित हुए चैचन्न्य महाप्रभु के श्रीहस् से चंदन लो के अद्वैत आचार्य अ प्रभु नित्यानंद श्री हस्त स्पर्श जो है आनंद और वैसे भी अद्वैत आचार्य अत्यानंद प्रभु कीर्तनीय गो माला चंदन स्वरूप शिवाचा मुख्य ज्विजन और चैतन महाप्रुष सब कीर्तनीय सब भक्तों जो कीर्तन किए है सबको माला और चंदन दिया है जिसमें स्वरूप दामोदा और श्रीवास्तव मुख्य भक्ते थे चार ही संप्रदाय चौबीस गायन जुई दुई मारंगिक हे लोग अष्टजन जो तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में चार संप्रदाय था मतलब चार दल था जिसमें चौबीस गायक थे और सभी संप्रदाय में दो मृदंग बजाने वाले तभी महाप्रभु मनी जीछा खड़े चार संप्रदाय बाटे so, महाप्रभु तो सभी संप्रदाय में दूसरे दूसरे भक्तों दिया है नित्यानंद देव का हरिदास पके सारे चारिजन अज्ञा दिलो नृत्य करिबारे तो एक एक संप्रदाय में नित्यानंद अद्वैत हरिदास और बकरेश्वर के आदेश वो वो में नृत्य कर्ण प्रथम संप्रदाय कलो कौ स्वरूप प्रधान आ पंच जन दिलो चार प्रथम तो संप्रदाय में स्वरूप दामोदा प्रधान गायक श्री चंद्र महाप्रभु बोले और उनके साथ भक्तों साथ में कीर्तन करने के लिए जैसे दमोदा नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आ श्री गोविंद वो एक ग्रुप स्वरगाम के साथ तो ऐसे uh, कौन कौन दूसरे दूसरे ग्रुप में जाते हैं और सभी चेतनी महाप्रभु के भक्तों के नाम कल है तो जो चेतनी चर्चा मृत फलते है तो ये सब नाम जानते हैं महाप्रभु के मुख्य मुख्य भक्तगण तो सब सप् फाथ रागे चारी संप्रदाय गाय पाशे दुई पास एक संप्रदाय तो चंद्र महाप्रभु ऐसे बना दिया मतलब ग्रुप चार कितने की चार वो जगन्नाथ के रात के सामने दो दो साइड पर और पीछे एक चार ऐसे सत्यप्रदाय होते सत्य चौदह माधव जाने वैष्णव तो ये सभी भक्तों इतना ठीक से और उत्साह से कीर्तन किए है तो पूरा ब्रह्मांड में वो शब्द पूछ गया और ये केतन धनी सुने से सभी वैष्णव जैसे भगा हो गए हैं वैष्णव में घटाई होर्तनानंद शब वर्षे नेत्र जाओ तो एक कविता है ऐसे भाषा कि भक्तों के आंखों से और केतन आनंद से और सब जैसे बारिश सब लोगों के नेत्रों से जाओ आया है श्री भरी उठे केर्तन है ध्वनि और न आदि ध्वनि किचु ही सुनी तो ऐसे ही वो कीर्तन की ध्वनि पूरा ब्रह्मंड में चला गया है और कोई दूसरा शब्द पूरा विश्व में कोई नहीं सुनते थे साथ हरी, हरी हाय बोले प्रभु हरि हरि बोले जोई जगन्नाथ बोले अस्टोगी जो वो सच गुरु सत संप्रदाय सत चेतन और चैतन्य महाप्रभु एक रूप से दूसरे से ऐसे चलाया गए हैं और सभी ग्री जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाथ उठा के महाप्रभा से दमन महा किया है आर एक शक्ति प्रभु खड़े लो प्रकाश एक काले सठाई खड़े लो बिलास सभी कहे प्रभु आचन मदाय अन्य ठाई न जान हमारे जो तो चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक शक्ति से क्या किया तो एक ही समय सभी संप्रदाय के बीच में थे लेकिन वो सब सोचते थे कि महाप्रभु केवल हमारे ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप नहीं जाते यही चैतन्य महाप्रभु की एक अलौकिक शक्ति प्रकाश से नारे तेनाबर अचिंत शक्ति अंधरंग भक्त जाने जार्ध भक्ति तो कोई एक दो भक्त के दिन कोई दूसरे नहीं जानते थे कि महाप्रभु क्या कहते हैं जैसे तो देखते और सब वैसे सोचते थे ये कृष्ण और रास लीला में भी सब गोपियां सोचते थे कि कृष्ण केवल मेरे साथ में है और कोई दूसरे साथ नहीं जानते जा। तो वास्तव में कृष्ण सभी गोप शाखा साथ में थे और सभी गोपियांग के साथ में थे लेकिन उनकी शक्ति से सब सोचते कि कृष्ण केवल मेरे साथ में है तो इस प्रकार भी चैतन्य महाप्रभु तो सभी ग्रुप में थे लेकिन सब सोच रहे थे कि केवल हमारे साथ में hmm. तो ये चैतन्य महाप्रभु की आचिंत्य शक्ति है केन्द्र देखिए कीर्तन देखिए जगन्थ हरषित संकीर्तन देखे रथ थोड़े अगित तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन इतना सुंदर था और जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए उसको देखना तो वो चेतन महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए उनका व्रत रुका गया रुक दिया है रुका दिया है hmm. प्रताप रुद्र हो परम अभिस्मय देखी थे भी बस राजा हो लो और प्रताप रुद्र महाराज श्री चंद्र महाप्रु का कीर्तन और नाशन देखने से विस्मित हुआ और ऐसे स्तब्ध हो गया प्रिंस कशि मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा कशि मिश्र कशि मिश्र कहे तोमार भाग्य नही सीमा तो प्रताप रुद्र महाराज वो एक भक्त जो जैसे की चैतन्य महाप्रुष् संप्रदाय में है ऐसी समय तो ये सब खशी मिश्र उनके पुरोहित चैतन्य महाप्रु के फरम भक्त जिनके घर में चैतन्य महाप्रु रहते थे तो महाराज काशी मिश्र को बोले और काशी मिश्र बोले कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो ऐसे देखने से चैचन्य महाप्रु की कृपा मिली सर्वे सौंगे राजा थारी खोरे जाने चोई छुरी। तो सर्व बाचर् देकर है कि कैसे महापो सच संप्रदाय में नाचते हैं लेकिन और दूसरे भक्तों नहीं देता जा रहे तार से जानी बारे पारे कृपा बिना ब्रह्मा दिख जानी बारे नारे जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलते ऐसे घटना देख सकते और देव प्रदान जैसे ब्रह्मा भी ऐसे नहीं देख सकते लेकिन जो शुद्ध भक्तों है चैतन्य महाप्रु की कृपा मिलके ये सब अलौकिक घटना देख सकते राजा तुच्छ से प्रभु प्रब्ठमन चेतो प्रसाद पहले रहस्य दर्शन तो पहले चैतन्य महाप्रभुप प्रताप जो महाराज को जैसे उपेक्ष रखे तो अभी उनकी सूच सेवा वक मतलब जगन्नाथ के लिए राष्ट्र महाजन खंड देखने से चैतन्य महाप्रभु प्रथाप रुद्र महाराज को इतना कृपा दिया है कि प्रथाप रुद्र महाराज ये रहस्य की चैतन्य महापुरुष सत संप्रदाय में है साक्षात देखा नयो खेत दया के परे चैतन्य चंद्र माया तो चैतन्य महाप्रभु प्रथा प्रथाप रुद्र महाराज को देने के लिए तार नहीं थे लेकिन अभी दूसरे प्रकार से जिगत सारा काशी मिश्र दुई महाशय राजा रे प्रसाद देखी होइलो लो तो सब आकाशी मिश्र बहुत विस्मित हुए की अभी महाप्रभु so, राजा को कुछ भी कृपा नहीं दिया और अभी इतना देते है प्रभु खेलो खो खन आपने गायन नाचन निज भक्तगण तो कुछ समय ऐसे चंद्र आपसे किए है फिर भक्तगण को सभी भक्त को बताया सुन लो जाओ नाचो कबो एक मूर्ति कबो है नो बहुमूर्ति का अनुरूप शक्ति प्रकाशक्ति तो कभी कभी आप मू एक मूर्ति धारण किया और कभी कभी बहुमूर्ति धारण करते हैं तो आपने कार्य के अनुसार आपनी शक्ति दिखाते हैं लीला पेशी प्रभो न ही निजानुसंधान इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान श्रीचंद बाबू नहीं जानते थे क्या चलते लेकिन इनकी लीला शक्ति सभी समाधान के है उनकी लीला विलास करने के लिए थोड़ा जय चे राष आदि हाँ लीला कैलो बिन्दा बने अलौकिक लीला गौर कह खाने खाने खने, खने। वो उदाहरण है जैसे रास लीला में भगवान की लीला शक्ति सब समाधन किया तो वैसे इस अलौकिक लीला व्यवस्था करने के लिए चैचन् महाप्रभु की आंतरिक शक्ति सब कुछ किया है भक्त गणों अनुभावे न ही यान श्री भगवत शास्त्र थे प्रमाण यही महाप्रभु खड़े निश्चरंगे शायल और सब लोग लो प्रेमें छे hmm. भक्त मतलब भक्तगण ये सब अनुभव और समस्ते और दूसरे लोग ये सब वर्णन सुन भी विश्वास नहीं मिलते तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नृत्य लील किए हैं और सभी भक्तगण प्रेम चरण में डूब गए हैं कृष्ण व्रत आहो आरोहन सार आगे प्रभु न चलो भक्तगण तो ऐसे जगन्नाथ व्रथ के ऊपर है और चंद्र महाप्रभु भक्त गण को नाते आगे सुनो जगन्नाथ गुंडी चौमन सार आगे प्रभु चैचे तो अभी सुनो कैसे जगन्नाथ गुंडी चौदिर जाए हैं और कैसे इसे चेचन महाप्रभु उनके सामने नृत्य किया है, किए हैं प्रभु करेलो कतो आप उद्योग नचलो भक्तगण तो ऐसे महाप्रभु कुछ समय कीर्तन किए है और भक्तगण को नचा करते नचे जबोर मान हो सत संप्रदाय तब एकत्र करो तो जब चैच महापुरुष नाचते चाहते थे तब सत के भक्तों सो सब एक संप्रदाय में आया है। आय श्रीवा रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंद नंद माधव गोविंद उदंड नृत्य मन स्वरूपे संगे दिलजन उदंड नृत्य चैतन बाबू नृत्य उदंड मतलब शंकर का नृत्य ठंडा नृत्य बोलते जिससे थोड़ा जागत का नाश होते चैतन्य महाप्रु का नृत्य से थोड़ा जगत का नाश होते मतलब सब लोग का भाव बंधन नाश होते और सब लोग का उधार होते दस जन खबु संगे गाय धाय, घाय सब संप्रदाय चारि बिके गाय दंडवत करी प्रभु जोड़ी देर द्वमुख के स्तुति करे देखी जगन्नाथ so, चेच महाप्रभु गाते थे और नाचते थे और सभी साथ में थे और कभी कभी चेच महाप्रभु जगन्नाथ के सामने दंड वक्त किया और हाथ जोड़ के भगवान जगन्नाथ को स्तुति किये है जैसे नमो ब्रमण गो ब्रह्मण हिताय चगत कृष्णय गोविंदमो नम जय देक जय से कृष्ण ऋषि वंश प्रदीप जयचि जयचि मेक श्यामल कॉमलांग जयचि जयचे पृथ्वीभारनाश मुकुंद जय ती देवकी निवास देवी की जन्म वाद यदिषद स्वादाशन धर्म स्थिर छर वृजिन्न सुस्मृत श्रीमुखेन व्रजुर बनी बाम देश महाप्रभु जगन स्को बहुत स्तुति के नहंगी न चरपते नापिवैसो न शूद्र नहंगाणी न चुहपति नौ वनस्थर्वा किन्ुं अखिल परमा गोपी भाचे फदासनुदास दासा, पुनरपी कल पुना जोरहते भक्तगण वंदे भगवान तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत स्तुति आपन किए है और प्रणाम किए हैं और ने प्रभु करे चक्र भ्रमे भ्रम भ्रमला तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु छिटका करके कीर्तन किए है नृत्य किए है और ये वर्णन है जैसे क्या भावना है जैसे आज चक्र तो क्या बोलते हैं और जैसे गोल देखते है जैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर, जैसे सोना है और इतना ठीक से नृत्य के है तो आग, जैसे क्या बोलते तो आग जो चक्र में छत नित्य प्रभु जहा तो अभी हम जनते तो गुजरात में भूमिखंड तो ऐसे चैचन्य महाप्रु जब भूमि में गिव गया है तो थोड़ा पृथ्वी का कंपन हुआ क्योंकि वो भगवान तो इतना भारी है तो बहुत ऊपर नृत्य किए है और जब गिव गया है तो थोड़ा पृथ्वी सभी भागात सागर सब कुछ खम फितया है यही बात है शु खम्फा नाना भा बेदी बसत गौरव हर्ष दम तो ये चैतन्य महाप्रभुत प्रेम आनंद है तो ऐसे शादिक दिखा मतलब शारीरिक दिखा दिखाया है कभी कभी सम हो गया है स्वी आशीन फूलक सब क्या बोलते रोमांचास्य मतलब सब सफेद हो गया है थोड़े से नाना भावे विभस गर्व हर्ष दैत्य महाप्रुष की भावना आर्चा खाया पड़े भूमे गरी जाये सुबह पर्वत जयसे भूमे तेल उठाए तो चीच महापुर जब गिर गये तो जैसे एक सोना सोना पर्वत भूमि में गिर गए तो नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया प्रभुर चाहे आशा श्रद्धा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को पकड़ने के लिए उसको किचने के लिए प्रयास किया लेकिन चेचनी महाप्रभु इतने ठीक से चलाए गए है कि कोई महाप्रभु को निवारण नहीं किया ने कर सकते थे कबू पाचय बोले आचार्य हरे अहुंका हरिबो हरि बो बोले बार बार चेतनी महाप्रु की पीछे अग्वेचार्य हरि बोल हरि बोल बी बारे लोग नित्यानंद महाब तो चैतन्य महाप्रभु करने के लिए मतलब बहुत बड़ी भीड़ थी तो चेतन्य महाप्रभु भक, के भक्तों चीन मंडल बनाया है जिसमें प्रथम मंडप में नित्यानंद शिष्य गोविंदाजी जत तो भक्तगण हाचा हाथी करे हो जितिया आवरण तो सभी भक्तों दूसरे भक्तों के हाथ पटव के ऐसे मंडल बनाए हई महाप्रु की सुरक्षा के लिए बहिरे प्रताप रुद्र लोय पात्र मंडल hmm. प्रभु नृत्य देखी लोके लो चमत्कार अन्न अचुप जगना से आनंद तो सब लोग छीक्ष महाप्रुषा नाचन जग्नि से बहुत चमत्कार लगे और सभी लोग और जगन्नाथ भी चैतन्य महाप्रभु का नाचन देखने से बहुत चमत्कार लगे है खड़े गमन अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन तो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए जगन्नाथ अपने रथ रुका दिया और अनिमिष नेत्र मतलब हंग बंद नहीं करके चैचन्द महाप्रभु का नृत्य देख लिय है तो हम नहीं देखते कि जगन्नाथ का हंग कभी बंद होते कभी तो हो सकते लेकिन उस समय नहीं होते तो शुभद्रा बलराम है हृदय उल्लास नृत्य देखी दुई जना श्रीमुख है और बालोराम भी चेतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने से बहुत खुश हो गया है उदंड नृत्य प्रभु अद्भुत अष्ट शिकॉय समेत महाप्रभु का कीर्तन और नाचन करने में तो एक बार सब अष्ट शिका मतलब आध्यात्मिक जीवन का चरम स्तर के लक्षणों दर्शित हुए है नंस व्रन शम रोम वृंद पुलोकित तो, शिमोले वृक जेना कंठक पेष्टित तो। तो, क्या बोलते हैं वो चैतन्य महाप्रु के लोम तो जैसे कंटक ऐसा हुए है एक एक दंत कम देखी चे लागे भय लोग जाने दंत सब खुशी और, और महाभ्रु स दिला हो गया है और सब सोचते थे कि सब गे जा, गिर जाएगा मतलब यही चैचन्द्र महाभ्रु की अलौकिक प्रेम का दिखा है शावंगे अंगे प्रसवे छाते वक्त गम और आसीना कु के साथ जागा जागा जागा गागा गा बह चंद और चैतन्य महादुर जागना जागना नहीं भाव सत जग गग जग जग जग ऐसे ऐसा इतना कहीं निभाग में थे जल यंत्र धारा जैचे बहे अशुज आसपास लोग चौचो भिजी लो शोको जल जंत्र वो क्या बहुत शिविंग तो ऐसे ही चेतनी महाभुख के नेत्रों पानी आया है और सभी आस पास लोग तो भेजा गया है वो चेचानी महाभुर आशु आश्र से तो हम ऐसे आशीर्वाद चाहते गलौक जाना वो अच्छा है लेकिन चैतन्य महापुरु का नाचंद रात में और उनका नेत्रों का जाओ से बिग हो तो ऐसे आशीर्वाद हम चाहते वो कलौक जाने से बहुत बहुत, बहुत और बढ़िया है और भी है सब गौरवी अरुण कबू जेनो मालिक पुष्प पुष पुष अं, मलिका पुष्पम पुष पुष पुष और चैचन्या महापुरुख अंग खनसी जो गोर जैसे सोना था तो कभी कभी अरुण जैसे लाव हो गया है और कैसे कैसे किला हो गया है तो हमेशा ऐसे बदल हो गया है प्रेम, प्रेम से कबुस्त कबू प्रभु भूमि से लौटाए शुष्क काष्ट शाम पद हस्त न चलाए और कभी कभी चैचाल्य महाभ्रुद्ध स्तंभ हो गया है और युग है और जैसे पुतुल कुछ नहीं कर सकते कबू घूम पड़े कबू श्वास होन जहाँ देखी भक्तगण प्राण हो जैसे पुतुल तो भी नहीं जैसे मरा जाए से मार और ये सब देखने से भक्तगण बहुत दुखी थे कबू नेत्र मुखे फड़े तेना अमृत धारा चंद्र चंदे वेजन और कभी कभी ना से जाल आया है और मुख से फेन आया है फेन आया है वो मुंह से वो फेन जो आया है तो जैसे चंद्रलोक में अमृत अमृत धारा वैसे है शे शेफे, शेफे तो फेन शेफेन लोया शुभानंद कान कृष्ण प्रेम रोशिक हो महाभग्यवान तो महापुरु का मुंह से वो फिन्न जो आया है एक भक्त जिनका नाम शुभानंद उसको मिलके लिया बहुत ही भाग्यवान एक भक्त भाग महाभग्यवन कृष्ण प्रेम रशि शुभानंद मत प्रभु क्रव मन तो ऐसे ठुट समय में चेच महाप्रभु ठंड नृत्य किए हैं फिर उनके मन में दूसरा भावना आया है ठंड नृत्य छाड़ी स्वरूप आज्ञा दिलो जाने स्वरूप गायित लागे लो फिर, ला फिर चैतन्य महाप्रभु और नृत्य बनकर के स्वरूप दामोदा उनके स्विष्ठ सबसे घनिष्ठ पार्षद को आज्ञा दिया गाओ गाओ तो क्या गाना चेतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदा को नहीं बोलो लेकिन सुरदा चैतन्य महाप्रभु हृदय जनते थे और इसलिए यथा जान गया है श्री चोपड़ान नाथ पाईनो मदन दोहने झुरी गेनो और यही यही चैतन्य महाप्रभु की भावना का सार है जो दामदा जाते नाथ आईनो जहाने गेनो मतलब मेरा प्राण का नाथ मिल जाय जो जिनके लिए मैं मदन दहन दहन मतलब मगन वो काम के आग में जाल गया था मतलब चैतन्य महाप्रभु की भावना इस समय जैसे राधा रानी कुरुक्षेत्र में तो बहुत दिन के बाद राधा रानी कृष्ण का दर्शन मिल गया कुरुक्षेत्र में और उस समय की रानी हाँ। वो मेरा प्राण नाथ बहुत दिन के बाद मिल गए हैं उच्च स्वयं गाय दमोदा आनंदे मधु नृत्य करो तो सिख पुराण नाथ पाईनु जहां लगी मदन दहने झुड़ी गेन बा बामोदा गया है और ये सुन के चैतन्य महाप्रभु मधुर नृत्य किया है उसके पाले ठंडक नृत्य मतलब तो जैसे उन्मत्त लेकिन अभी मधुर नृत्य करते धीरे धीरे जगन्नाथमन आगे नृत्य करे चलन सचिन नंदन तो ऐसे जागरनाथ जो रुक गया है तो अभी आबा धीरे धीरे चल रहे हैं और इनके सामने सचिन नंदन चैतन्य महाप्रभु नाचते है जागरनाथ नेत्र सब नाचे गाय केतन शह प्रभु फाचे फाचे जाए तो सब भक्तों जगन्नाथ के दर्शन में नाचते से गाते हैं और चैचन्या महाप्रभु कोई चैतन्य के साथ इनके पीछे गए हैं जगन्नाथ मग्नो प्रभु नायण हृदय श्री हस्तुग करे गीतार अभिनय तो चैतन्य महाप्रभु वो गान शेख पुराण ना फाइनल इसका अभिनय जैसे ड्रामा करते चैतन्य महाप्रभु गौर जदि था चले शाम हई फिर गौर आगे चले शाम चले धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के के पीछे गए हैं जगन्नाथ रुक जाते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु वापस राखे के सामने जाते हैं फिर जगन्नाथ धीरे धीरे चलते थे ऐ मतो गौर श्यामे दोला छे सरते श्याम रे राखे गौरव महाबले महाबले तो ऐसे ही गौर और शाम दोनों जैसे प्रतियोगिता करते हैं जिसमें आ गोर दी जाते मतलब ये प्रिंग प्रतियोगिता है जिसमें जगन्नाथ जो सबके में अंतर है परमेश्वर है आ गोर मतलब राधा भाव न भावित गौर से हार गए है नाचित नाचित प्रबोर हेलो भाव हस्तुलिस पड़े खड़े उच्च स्वर चौ तो चैतन्य महाप्रभु गंभीर भाव युक्त होकर दोनों हाथा के एक श्लोक जोर से बोलते हैं या कुमार चैत्र चैत्रक चैत्रील माली सुरभा सच एवस्मितरथ व्यापार लीला विधो लीलासी छे छम खे मतलब अब एक श्लोक है जिसमें कृष्ण का नाम नहीं आते जैसे दो प्रेमी और प्रेमी का लेकिन इसका ज्ञान भी